युगों के प्रति वेदांत का उद्देश्य जिस प्रकार पैरों तले कुचले हुए हमारे जनसमूह को उसी प्रकार यूरोप के लोगों को भी इस सिद्धांत की चाहना है सच तो यह है कि इंग्लैंड जर्मनी फ्रांस और अमेरिका में जिस तरीके से राजनीतिक और सामाजिक उन्नति की चेष्टा की जा रही है उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उसकी जड़ में यद्यपि वे इसे नहीं जानते यही महान तत्व मौजूद है और भाइयों तुम यह भी देख पाओगे कि साहित्य में जहां मनुष्य की मुक्ति विश्व की मुक्ति प्राप्त करने की चेष्टा की चर्चा की गई है वही भारतीय वेदांती सिद्धांत भी परिस्फुटित होते हैं कहीं कहीं लेखकों को अपने भावों के मूल प्रेरणा स्रोत का पता नहीं है फिर कहीं कहीं प्रतीत होता है कि कुछ लेखकों ने अपनी मौलिकता प्रकट करने की चेष्टा की है और कुछ ऐसे साहसी और कृतज्ञ हृदय लेखक भी हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में अपने प्रेरणा स्रोत का उल्लेख किया है और उनके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की है जब मैं अमेरिका में था तब कई बार लोगों ने मेरे ऊपर यह अभियोग लगाया था कि मैं द्वैतवाद पर विशेष जोर नहीं देता बल्कि केवल अद्वैतवाद का ही प्रचार किया करता हूँ द्वैतवाद के प्रेम भक्ति और उपासना में कैसा अपूर्व आनंद प्राप्त होता है यह मैं जानता हूँ उसकी अपूर्व महिमा को मैं भली भांति समझता हूँ परंतु भाइयों हमारे आनंद पुलकित होकर आँखों में से प्रेमासुरु बरसाने का अब समय नहीं है हमने बहुत बहुत आंसू बहाए हैं अब हमारे कोमल भाव धारण करने का समय नहीं है कोमलता की साधना करते करते हम लोग रुई के ढेर की तरह कोमल और मृत प्राय हो गए हैं हमारे देश के लिए इस समय आवश्यकता है लोहे की तरह ठोस मांसपेशियों और मजबूत स्नायु वाले शरीरों की आवश्यकता है इस तरह के दृढ़ इच्छा शक्ति संपन्न होने की कि कोई उसका प्रतिरोध करने में समर्थ न हो आवश्यकता है ऐसी अदम्य इच्छा शक्ति की जो ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को भेज सकती हो यदि यह कार्य करने के लिए अथा समुद्र के मार्ग में जाना पड़े तथा सब तरह से मौत का सामना करना पड़े तो भी हमें यह काम करना ही पड़ेगा यही हमारे लिए परम आवश्यक है और इसका आरम्भ स्थापना और दृढ़ीकरण अद्वैतवाद अर्थात सर्वात्म भाव के महान आदर्श को समझने तथा उसके साक्षात्कार से ही संभव है श्रद्धा श्रद्धा अपने आप पर श्रद्धा परमात्मा में श्रद्धा यही महानता का एकमात्र रहस्य है यदि पुरानों में कहे गए तैतीस करोड़ देवताओं के ऊपर और विदेशियों ने बीच बीच में जिन देवताओं को तुम्हारे बीच घुसा दिया है उन सब पर भी तुम्हारी श्रद्धा हो और अपने आप पर श्रद्धा ना हो तो तुम कदापि मोक्ष के अधिकारी नहीं हो सकते अपने आप पर श्रद्धा करना सीखो इसे आत्म श्रद्धा के बल से अपने पैरों पर आप खड़े हो और शक्तिशाली बनो इस समय हमें इसी की आवश्यकता है हम 33 करोड़ भारतवासी हजारों वर्ष से मुठ्ठी भर विदेशियों के द्वारा शासित और प्रद्दलित क्यों हैं इसका यही कारण है कि हमारे ऊपर शासन करने वालों में अपने आप पर श्रद्धा थी पर हम में वह बात नहीं थी मैंने पाश्चात्य देशों में जाकर क्या सीखा ईसाई धर्म संप्रदायों के इन निरर्थक कथनों के पीछे कि मनुष्य पापी था और सदा से निरपाय पर था मैंने उनकी राष्ट्रीय उन्नति का कारण क्या देखा देखा कि अमेरिका और यूरोप दोनों के राष्ट्रीय हृदय के अंतरतम प्रदेश में महान आत्मश्रद्धा भरी हुई है एक अंग्रेज बालक तुमसे कह सकता है मैं अंग्रेज हूँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ एक अमेरिकन या यूरोपियन बालक इसी तरह की बात बड़े दावे के साथ कह सकता है हमारे भारतवर्ष के बच्चे क्या इस तरह की बात कह पा सकते हैं कदापि नहीं लड़कों की कौन कहे लड़कों के बाप भी इस तरह की बात नहीं कर सकते हमने अपनी आत्मश्रद्धा खो दी है इसीलिए वेदांत के अद्वैतवाद के भावों का प्रचार करने की आवश्यकता है ताकि लोगों के हृदय जाग जाए और वे अपनी आत्मा की महत्ता समझ सकें इसीलिए मैं अद्वैतवाद का प्रचार करता हूँ और इसका प्रचार किसी सांप्रदायिक भाव से प्रेरित होकर नहीं करता बल्कि मैं सहानुभव युक्तिपूर्ण और अकाट्य सिद्धांतों के आधार पर इसका प्रचार करता हूँ